उपाय की जय मोहन दिखा दीजय उपाय कच्छुक उपाय की जय मोहन दिखा दी जय उ तब ही तो जी जे बे तो आनी पुर अरे तो जी जे बे तो आनी दर्शन दूर राज छोड़े लोटे धूर पे नहा पावें छविपुर एक प्रेम बस करे हैं पाव छविपुर पावें एक प्रेम बस करे एपे प्रेम बस करे हैं पाव छविपुर एक प्रेम बस करे करो हरी सेवा भरी भाव धरी मेवा प पकवान रस खान देब खान मन गरे पकवान रस खान देबाने सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम चरित्र आप लोग यहां तक श्रवण कर चुके हैं संक्षिप्त रीतिया दासी के भक्त दासी के संपर्क से रानी को प्रेम की प्राप्ति संस्कार तो पवित्र थे ही मातृकुल से और पितृकुल से से संस्कार पवित्र थे और बस थोड़ा सा किसी संत का संपर्क पाना आवश्यक था पारस में संत में बहुत अंतरो जान वह लोहा सुवरण करें वे करें आप समान भक्त अपने समान बना देते हैं भले ही वह दासी थी पर दासी के रूप में भक्त का संपर्क प्राप्त हो गया और संपर्क प्राप्त हुआ तो रानी महान प्रेमणी होगी महान भक्ता होगी क्यों हुई इसलिए हुई कि उसने दासी के रूप में भक्त का आदर किया हम भक्त का आदर नहीं करते हैं इसलिए हमारे भवजनित क्लेश दूर होते नहीं है अविद्याजनक क्लेश दूर नहीं होते हैं भक्त किसी शरीर में हो किसी जाति में हो किसी स्वरूप में हो किसी अवस्था में हो भक्त का आदर करना चाहिए शरीर तो शरीर है उत्तम शरीर किसका है ए मलमूत्र का भांड जिधर से देखो वहां से मल निकल रहा है इसमें पवित्र शरीर किसका है सोई सुंदर सोई भग सरीरा सोई सुंदर सोई सरीरा सुभग पाए जी तनुज सुंदर शरीर है काग सुंड जी को इच्छा स्वरूप धारण करने का वर प्राप्त है आज के पाठ में काग सुंड जी का चरित्र आया लेकिन इसके बाद भी काग सुंड जी काक शरीर नहीं छोड़ते क्यों बोले इस शरीर को राघव का वात्सल्य प्राप्त हुआ है श्री बाल शिशु रामभद्र ने अपने करकंज को इसी मस्तक पर पधराया इसलिए मैं इस शरीर से मेरी बड़ी ममता है बड़ा मोह है बड़ी आसक्ति है मैं इस शरीर को छोड़ नहीं सकता राघव का स्नेह भाजन है ये दासी प्रेम में व्याकुल होकर कभी नंद के किशोर वृंदावन चंद कह करके युगल किशोर कहकर के मूर्छित हो जाती रानी ने पूछा हरी दासी ये क्या बीमारी है कहा रानी जी इस बीमारी का रहस्य मत पूछो ये सुनने वाले को भी लग जाती है बोले ये बीमारी तुझे कैसे लगी दासी ने कहा रागी साधु कृपा भई है किसी अनुरागी संत की कृपा हो गई किसकी कृपा हो गई हमारे यहां संतों का मत है ये दासी ब्रज यात्रा में पधारी थी और ब्रज यात्रा में जाकर गुसाई श्री विठलनाथ जी महाराज से इसने ब्रह्म संबंध प्राप्त किया था और बहुत समय तक ब्रज में घूम घूम करके ब्रज के रस को इसने प्राप्त किया था तो रागी साधु कृपा भई है इसका तात्पर्य है अनुरागी संत की कृपा से ही जीवन में प्रगट होता है और अब तो टहल छुटाए गई दासी की सेवा छुडा दी और उसके प्रति गुरुबुद्धि आई लिखा है गुरुबुद्धि आई और अपने सिरहाने लय बिठाई अन्यथा कोई रानी दासी को अपने सिर से ऊपर बिठावे ये संभव है क्या पर्यंक पर बैठी हुई रानी और उच्च सिंहासन पर दासी को उठाती है अपने महल के द्वार को बंद कर देती है और कहती बस अब तो केवल एक ही काम है तुम्हारा सुनाओ और मैं सुनूंगी निश्चन सो करे आहर श्रवण का फल क्या हुआ आहर श्रवण कथन का फल ये हुआ कि देख वे को अरवरे देखिए भगवत प्राप्ति की जो व्याकुलता है वो अशुद्ध चित्त में उत्पन्न नहीं होती अशुद्ध चित्त में भगवत प्राप्ति की इच्छा जैसी तीव्र होनी चाहिए वैसी नहीं होती यो तो थोड़ी देर कथा कह सुनकर हमारे मन में भी कभी कभार आ जाता है भगवान का दर्शन होना चाहिए लेकिन जैसी तीव्र अभिलाषा होनी चाहिए वैसी प्रकट नहीं हो पाती और यह भगवान की प्राप्ति का मूल्य यही है भगवत प्राप्ति का मूल्य क्या है नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कह रहे हैं तस्य लौल्यमेव मूल्यम तस्य श्री कृष्ण अथवा भगवता रामचंद्र से श्रीमनारायण से वौल्यम एवं मौल्यम इनके दर्शन का जो लौल्य है लौल्य माने उत्कट अभिलाषा यही मोल यही ठाकुर जी की है ये दाम आपके पास हो तो आप ठाकुर जी को खरीद लीजिए हमारी श्री मीरा जी जी के पास ये मूल्य था इसलिए मीरा ने घोषणा की माई मैंने लीनो गो बिंद मई मैंने लीनो गो कोई कहे सैस कोई कहे मह भी भी भी कैसे भी भी कैसे भी लियो अमूलक मोल हाँ लियो अमूलक मोल माई में लीनो गो लौल्य ही मूल्य है और चित्त की मलिनता कैसे दूर हो? चित्त की मलिनता को दूर करने के दो प्रकार के साधन हैं। एक साधन तो ये है कि भागवत में ही बताया है तपसा ब्रह्मचर्य शमेन चमेन च सत्य सत्यशौचाभ येहवा बुद्धिजीरा धर्मग्या श्रद्धयान्विता अघम धुन्वती कैसे वेणुगुलवा नला पाप को नष्ट कर देते हैं अर्थात पाप रहित हो गया चित्त शुद्ध हो गया तो तपस्या ब्रह्मचर्य समदम आदि ही चित्त की शुद्धि के उपाय हैं किंतु इसमें एक एक एक दोष है क्षिपंत्यघम महदअपी वेणुगुल मिवानला इसमें एक दोष है इस दृष्टांत में वो दोष ये है कि बांसों की रगड़ से जंगल में आग तो लग जाती है और वे बांस चलकर भस्म हो जाते हैं किंतु कि गारंटी नहीं है कि वे द्वारा उत्पन्न नहीं होंगे आपके ठंडे होने पर वर्षा ऋतु के आगमन पर जैसे ही घटाएं उमड़ घुमड़ करके आकाश में आती हैं और फिर रिमझिम जल बरसने लग जाता है तो वे वृक्ष भले ही बांस के जल गए हैं किंतु उनकी जड़ भीतर मिट्टी में विद्यमान है और उसमें जैसे ही जल पड़ता है और राख की तो घास बन खाद बन जाती है उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है धरती की और वे मोटे मोटे बांस पैदा हो जाते हैं तो एक बार बांसों का जंगल जल गया लेकिन द्वारा उससे प्रचंड हो गया तात्पर्य कहने का यह है कि जब हमारे अपने स्वगत स्वगत साधनों के अनुष्ठान से हमारे अपने साधनों के अनुष्ठान से जब हमारे पाप रूपी पाप रूपी बांस जलकर भस्म हो जाते हैं लेकिन उसके बाद भी जब उमड़ घुमड़कर विषय के बादल आते हैं और विषय का जल बरसाते हैं तो क्षुद्रायता अपि इमें संगात समुद्रायंती ये जो जल गए ना ये फिर से इनमें अंकुर हो जाता है इसका मतलब है कि यह उपाय निर्विघ्न उपाय नहीं इसमें विघ्न की आशंका है आप सोचिए अजामिल अजामिल में सारी बातें मौजूद थीं, पवित्र ब्राह्मण कुल का जन्म तपस्या ब्रह्मचर्य समदम, नित्य अग्निहोत्र जितने लक्षण गिनाए हैं ये सारे तो अजामिल में थे पर थोड़ी देर के लिए उसने एक ऐसे दृश्य को देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था ऐसे गीतों को सुना जिसे उसे नहीं सुनना चाहिए था और उस ब्राह्मण का पतन हो गया तब दूसरा उपाय निर्मल बनने का निष्पाप बनने का यह है तत्व ज्ञान हो जाए क्योंकि कर्मणा मन नहिया चिंत की ईष्यते अविद्युत अधिकारित्वात विमर्शनम कर्म के द्वारा कर्म की राशि का क्षय नहीं होता कर्म का अधिकारी अभिद्वान है कर्तृत्वा भी मान से युक्त होकर जब वह जब तक वह कर्म करता रहेगा तब तक वह कर्म बंधन से छूट नहीं पाएगा इसलिए सबसे श्रेष्ठ प्रायश्चे तय तत्व ज्ञान हो जाए मैं अकर्ता हूं इसलिए अभोक्ता हूं ये स्थिति हो जाए ब्रह्म ज्ञान हो जाए सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ब्रह्म ज्ञान हो जाए ये बोले भाई ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा ब्रह्म ज्ञान तो सबसे सस्ता है कलयुग में ब्रह्म ज्ञान बिन नर कर दूसरे बात कौड़ी लागे लोभ बस विप्र गुरु घात नाम जपने में कीर्तन करने में इनकी नानी मरती है और लंबी चौड़ी बातें हाकने में इनको बड़ा सुख मिलता है पूज्य परम विद्वान स्वामी श्रेजस्ंद जी महाराज बैठे हैं अति प्रसिद्ध है नायमात्मा प्रवचने न ना मेधया न बहुधा श्रुते न अंत में यमते न लभ्या एक महात्मा ने अपना एक अनुभव सुना परम श्रद्धे स्वामी श्री खन्नानंद सरस्वती जी महाराज के चरणों में बैठकर वे वेदांत श्रवण कर रहे थे अब अखंडानंद जी जैसा पढ़ाने वाला हो और कोई मेधावी परम विरक्त भाव वाला कोई यति हो तो स्वाभाविक है वक्ता श्रोता दोनों उच्च कोटि के हैं तो बहुत आनंद मिलेगा तो स्वामी जी जब पढ़ाते तो बिल्कुल उनको यह लगा कि बस मैं देह नहीं मैं इंद्रिय नहीं मैं मन नहीं मैं बुद्धि नहीं मैं चित्त नहीं ये सब प्रकृति है मैं इनसे विलक्षण विशुद्ध चैतन्य आत्मा हूं इस भाव का वो ध्यान करते अब आया बुखार बहुत तो तेज बुखार आया बुखार आया उसमें बड़ी टूटन हुई शरीर में कष्ट भी हुआ दवा भी लिए तो जब बुखार वो संत स्वयं हमको बता रहे थे बोले तो जब हमारा बुखार दूर हो गया तो हमने स्वामी जी से पूछा दो तीन दिन बीच में पाठ बंद रहा क्या स्वामी जी पढ़ते समय तो बहुत ब्रह्म ज्ञान भीतर रहा आया आप जब तक कहते रहे और हम सुनते रहे पर बुखार आते ही पता नहीं किस रास्ते से भाग गया फिर तो क्योंकि देहाध्यास की निवृत्ति के बाद दैहिक कष्ट का अनुभव नहीं होना चाहिए जैसे कि आग जलग आग लगी जंगल में और जंगल जल गया और श्री ऋषभदेव भगवान का शरीर भी जल गया ये अपने शरीर की रक्षा के लिए भी नहीं गए क्योंकि जंगल भी पार्थिव है और शरीर भी पार्थिव है जंगल जल रहा है या शरीर जल रहा है इसमें भेद क्या है यह है ज्ञान की स्थिति पर महाराज हमको तो बुखार आते ज्ञान चला गया तो आप बताओ ये ज्ञान व्यवहार में उतरे कैसे तो स्वामी जी बहुत हंसे सुनकर प्रश्न और हंसने के बाद उन्होंने बहुत गंभीरता से उत्तर नहीं दिया और वेदांतियों वाला उत्तर नहीं दिया व्यवहार का उत्तर दिया श्री स्वामी खंडानंद जी महाराज ने स्वामी जी बोले अरे ब्रह्मचारी जी ये तो शास्त्र सुरक्षित रहे इसके लिए पढ़ना सुनना जरूरी है मैं पढ़ा रहा हूं आप पढ़ रहे हैं मैं कह रहा हूं आप सुन रहे हैं इन इसको पढ़ने से ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा और उसके बिना अपरोक्ष ज्ञान के बिना कल्याण भी नहीं होगा ये तो केवल शास्त्र की सुरक्षा की दृष्टि से पढ़ाया और पढ़ा जा रहा है कल्याण तो स्वामी जी राधे राधे करने से होगा स्वामी जी के वाक्य वेदांत पढ़ो पर नाम जब करो भगवान की शरण ग्रहण करो मुखक्षुर वही शरण महम प्रपद्य ज्ञान मार्ग में भी भगवत शरणागति है भगवत शरणागति भगवान नाम का जब यही कल्याण का सरल साधन है ये शब्द श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज तब ये ब्रह्मज्ञान वाला जो उपाय है चित्त की शुद्धि का ये हमारे जैसे लोगों के लिए अत्यंत कठिन है किसी को भरपेट रोटी खाने को न मिलती हो और वैद्य कहे कि तुम मलाई में स्वर्ण भस्म चाट लिया करो तुम ठीक हो जाओगे रोटी खाने को मिलती नहीं स्वर्ण भस्म कहां से चाटेगा एक क्षण के लिए चित्त समाहित नहीं हो पा रहा है हम असम समाधि में स्थित होकर स्वरूप में रमण करें ऐसी सामर्थ्य हमारी कहां है इसलिए बहुत कष्ट होने के कारण इस उपाय को दंडोत प्रणाम अब चित्त की शुद्धि का सबसे श्रेष्ठ सबसे सरल सर्वोपरि साधन क्या है केवलया भक्तिया वासुदेव परायण अघुन्वी का नीहारव भास्कर निहार शब्द का अर्थ कोहरा तो होता ही है निहार में निहार शब्द का अर्थ अंधकार भी होता है सूर्य के उदित होने से कोहरे की और अंधकार की दोनों की निवृत्ति हो जाती है और सूर्य की उपस्थिति काल में फिर वह व्याप्त तो होता नहीं है इसी प्रकार से भक्ति के सूर्य के प्रकाश के आगे ये मलिनता अपने आप समाप्त हो जाती है और वह भक्ति क्या है बोले भक्ति है मणि ज्ञान है दीपक और भक्ति है मणि बड़ी कठिनाई से ज्ञान दीपक जला और जलने के बाद इंद्रिन सोरन न ज्ञान सुहाई, इंद्रिन सोरन ज्ञान सुहाई विषय भोग पर प्रीति सदाई विषय भोग पर प्रीति सदाई सदाए, सदाए। द्वार जरो खे द्वार ना कह तुरथाना कह थाना आवत देखें विषय बया देखें विषय बया विषय तुर ही दे कपाट उधारी इतनी मेहनत से जलाया और बस एक झोंके में दीपक बुझ गया और मान लो वो दीपक की बाती जलती भी रही और अविद्या की गांठ को सुरझाने का प्रयास भी किया गया तो विघ्न अनेक करे तब माया माया विघ्न करने लग जाएगी और भक्ति क्या है आह भक्ति है मणि राम भगति मणि पूर्वश जा के राम भगति मणि पूर्वश जा के उफ्लवेश ना सपनेता उफलवेश नीता के मणि है भक्ति मणि क्या है भक्ति मणि क्या है राम नाम मणि दीप धरू भक्ति मणि और कोई दूसरा नहीं है नाम महाराज ही भक्ति मणि के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं इसलिए पूरे मार्ग में नाम ही प्राण है इस मार्ग का दासी में प्रेम प्रकट हुआ स्वासनी भरत नाम श्वास श्वास में नाम लेती नहीं है लेते लेते नाम में प्रेम हो गया है नाम का रस मिल गया है नाम का स्वाद आ गया है दासी को स्वासनी भरत नाम नवल किशोर कहू नंद के किशोर कहू नवल किशोर नंद के किशोर नवल किशोर कहू नंद के किशोर कऊ किशोर के किशोर वृंदावन चंद कही आने बरी पानी वृंदावन चंद कही नाम ही प्राण है भक्ति पथ का श्री राम नाम मणिदीप धरू जी हरि हरिद्वार तुलसी भीतर बाहिर जो चाहसी उजिया इस बात को निश्चित समझ लें अनेक जन्म लेकर वेदांत वेदांत आदि शास्त्रों का अनुशीलन करने पर ज्ञान मार्ग की साधना करने पर अनेक जन्मों तक योग मार्ग की साधना करने पर भी जिस तत्व की उपलब्धि नहीं होगी वह तत्व इसी जीवन में इसी शरीर से केवल नाम महाराज की अनन्य शरणागति से प्राप्त हो जाएगा हो जाता है इसके एक दो उदाहरण नहीं है सैकड़ों उदाहरण योगी लोग परा तक पहुंचते हैं ना वो परावाघ ही ब्रह्मस्वरूपणी है वही पर ब्रह्म है वही ब्रह्म ज्योति है जिसके लिए कहा कि जहां पहुंचने के बाद फिर सर्वे सर्वार्थ सर्वे सर्वार्थ सर्वे सर्वार्थवाचकाचका वहीं पहुंचने के बाद उस स्थिति में पहुंचने के बाद भी शब्द का सम्यक बोध होता है एक शब्द सम्यक ज्ञाता सुष्ठु प्रयुक्ता स्वर्गे लोके च कामधुप भवती महाभष्य में पतंजलि जी ने कहा वो परा उसी के लिए वेद में कहा चि वाक् पर विदुर्ये ब्राह्मण मनीषिण गुहात्रत्रत्रिणी निहिता निंगयंति तुरीय वाचो मनुष्या वदी ते मनीषिण ते एव ब्राह्मण वे ही मनीषी हैं वे ब्राह्मण हैं जो चारों प्रकार की वाणियों के रहस्यों का यथार्थ रूप में अनुभव कर लेते हैं पराप्यंती मध्यमा बैखरी कहते गुहा तीन निहिता निंगयंती तीन वाणिया छिपी हुई तर चारी मनुष्या वदंती तुरीय जो चौथी वैखरी वाणी है वही मनुष्यों के व्यवहार की वाणी है अब परा तक पहुंचने में बहुत अपने पुरुषार्थ से, तो, से संभव नहीं समर्थ गुरु की कृपा हो जाए तो भले संभव हो जाए अपने प्रयास से संभव नहीं है और नाम जपते जपते नाम जापक एक नाम जप की तनमय ताके प्राप्त होने के पश्चात पश्चंती में मध्यमा तक पहुंच जाता है ये वैखरी वैखरी से नाम जप रहा है वैखरी से नाम जपते जपते वो मध्यमा तक पहुंच जाएगा मध्यमा कहा है मध्यमा कंठ कुबरे कंठ कुबर में मध्यमा वाक है मध्यमा वाक को ही अजपा कहते हैं आजकल तो उनको अजपा का संकल्प पढ़ते हैं यो संकल्प संकल्प नहीं पढ़ा जाता है अजपा अजपा का अर्थ है जप किए बिना जप होने लग जाए उसको अजपा कहते हैं अजपा जब खुलता है ये बातें प्रोचन में कहने की नहीं है ये संतों के अनुभव की बातें हैं सिद्ध संतों के अनुभव की बातें हैं लेकिन फिर भी एक बात को स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है अजपा जब खुलता है अजपा वाक मध्यमा वाक जब खुलती है तो रोम रोम से भगवान नाम की ध्वनि प्रकट होती है कबीर साहब कहते हैं निश्चय धोती पवन जनेऊ अजपा जपे सु जाने भेऊ, अजपा जपे सु जाने भेऊ, अजपा जपता वो भेद जानता है तब बोले कैसे ले रहे निरंतर सतगुरु की दाया तो साधु की संगत गहकर छुपाया बोले अजपा खुलने से क्या होगा कहते रोम रोम हर ठोर से भाई रंकार ध्वनि होए सदाई कबीर साहब कह रहे हैं रोम रोम से हर ठोर से अजपा खुलने के बाद रंकार की ध्वनि गूंज जाएगी राम नाम की ध्वनि गूंज जाएगी श्री हनुमान जी महाराज विजय मंत्र का कीर्तन करते हैं श्री राम जय राम जय जय राम जब हनुमान जी कीर्तन करते हैं तो केवल मुख से नहीं बोलते लिखा है यदरोम मकूपे ध्वनिमूल्य संतम श्रीराम जयराम जय राम जय जय राम, राम। प्रत्येक रोमकूप से भी प्रकट होती है श्रीराम जयराम जय राम जय राम, राम जब ऐसी स्थिति आ जाएगी नाम जापक की हरिदास ठाकुर जैसे महापुरुषों की स्थिति आती है ऐसी स्थिति जब आ जाएगी तब क्या होगा बोले फिर ठाकुर को बुलाना नहीं पड़ेगा राम सिया सबके तुम आय सबके तुम आई हरदम संमुख परे दिखाए हरदम सन्न हरदम प्रतिपल प्रतिक्षण युगल सरकार का दर्शन होता रहेगा ये मध्यमा हुई मध्यमा के बाद जब मध्यमा तक साधक पहुंच जाता है नाम जब के माध्यम से रोम रोम में नाम की सुगंध व्याप्त जब हो जाती है तब क्या होता है चलो एक संख्या भी बताई जा सकती है एक अरब नाम की संख्या पूर्ण होने पर जीव अजपा खुलने के निकट पहुंच जाता है फिर अजपा खुल जाए एक अरब सौ करोड़ नाम जब संख्या होते ही अजपा खुल जाए वाक खुल जाएगी मध्यमा वाक खुलने की भी एक पहचान है उसको योगी लोग